लेक्शन फैमिली जिंदल पापा, उस पिंजरे में कौन सा जानवर है किस पिंजरे में उस बड़े पिंजरे में वो एक गैंडा है वो गैंडा किस प्रदेश से है क्या वो बिहार से है एक मिनट गैंडे का परिचय वहाँ की तख्ती पर लिखा है पीना मेरा चश्मा कहाँ है क्या मेरा चश्मा तुम्हारे हैंड में है आप अंधे हैं क्या चश्मा आपकी कमीज की जेब में है अरे हाँ अच्छा बेटे ये नर गैंडा असम से है इसका नाम जंदू है इसकी उम्र 20 साल है और ये चार साल से इस चिड़िया घर में है अरे पापा गैंडे की पीठ पर एक चिड़िया बैठी है इस पक्षी का नाम क्या है मेरे ख्याल ऐसी ये एक पथक है है ना वीना बच्चो तुम दोनों के पिता वाक्य बेवकूफ हैं ये बतख नहीं बगला है